देव भारत। 18 नवंबर बासठ में इंडिया और चाइना के बीच हुई रेजांग ला वॉर जिसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 123 इंडियन सोल्जर्स जिन्हें लीड किया था मेजर शैतान सिंह जी ने अपनी वीरता का सबूत देते हुए 6000 हजार सैनिकों की हैवी वेपन से लैस रेजिमेंट का सामना किया जिसमें से 1700 सौ सोल्जर्स को मार गिराया गया भारत सरकार ने मेजर शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया विच इज द हाएस्ट गैलेंट्री अवर्ड फॉर ब्रेवरी इन इंडिया देशभगत रेडियो सलाम करता है उन सभी सैनिकों के जज्बे को और मेजर शैतान सिंह जी की वीरता को